गीता श्रीमद्भगवीता शंकरभाष्य अयन एवं नित्य सुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व नाम मुक्तस्वभाजू अपि सतम इस प्रकार मैं यद्यपि मुक्त स्वभाव तथा सभी प्राणियों का आत्मा हूँ तो भी अवजानती मूढ़ा मानस तनुमाश्रित परम भाव मम भूत महेश्वर अवजानती अवज्ञा परिभव कुरी मूढ़ा अविवेकिनो मनुषी मनुष्य संबंधनी तनु देहम आश्रित मनुष्यदेहन व्यवहर परम प्रकृष्ठ भाव परमतत्व आकाशकलप आकाशाद अजानंतों मम भूत भूतमहेश्वरम सर्वभूता महांतम ईश्वरम स्व आत्मान मूढ़ अविवेकी लोग मेरे सर्व लोकों के महान ईश्वर रूप परम भाव को अर्थात सबका अपना आत्मा रूप मैं परमात्मा सब प्राणियों का महान ईश्वर हूँ एवं आकाश की भांति बल्कि आकाश की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर भाव से व्यापक हूँ इस परम परमात्म तत्व को न जानने के कारण मुझ मनुष्य देहधारी परमात्मा को तुक्ष समझते हैं अर्थात मनुष्य रूप से लीला करते हुए मुझ परमात्मा की अवज्ञा अनादर करते हैं ततः तस् मम अवज्ञान भावने आहता वराकाह थे इसलिए मुझ परमात्मा के निरादर की भावना से वे पामर जी व्यर्थ मारे हुए पड़े हैं कथम क्योंकि मोघाशा मोघकर्माणों मोघज्ञावेत राक्षी आसरी प्रकृति मोहिनीं से मोघाशा वृथा आशा आशिषो ये मोघाशा तथा मोघकर्माणों अग्निहोत्रादी तैयार अठीयना कर्मा भगवत भगवत्परीभवात् स्वात्मभूत अवज्ञाद एव ने कर्माणि भवन्ति इति बवंती मोघकर्माण वे मोघाशा जिनकी आशाएँ कामनाएं व्यर्थ हो, ऐसे व्यर्थ कामना करने वाले और कर्मा व्यर्थ कर्म करने वाले होते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ अग्निहोत्रादि कर्म किए जाते हैं वे सब अपने अंतरात्मा रूप भगवान का अनादर करने के कारण निष्फल हो जाते हैं इसलिए वे मोघकर्मा होते हैं तथा मोघ ज्ञाना निष्फल ज्ञाना ज्ञानम अपि तेसाम निष्फलम एव स विचेतो विगत विवेका इति अभिप्रायः इसके अतिरिक्त वे मोघ ज्ञानी निष्फल ज्ञान वाले होते हैं अर्थात उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता है और वे विचेता अर्थात विवेकहीन भी होते हैं चते किंज तेती राक्षसी रक्षसा प्रकृति च आसुरीम असुराण प्रकृति मोहिनी मोहक्रीम देहात्मनी आश्रिता छिन्धिधि पिब खाद अपहर इति परदनशीला क्रूरकर्माणोंथुआनाम ते लोका श्रुते तथा वे मोह उत्पन्न करने वाली देहात्म वादनी राक्षसी और आसुरी प्रकृति का यानी राक्षसों के और असुरों के स्वभाव का आश्रय करने वाले हो जाते हैं अभिप्राय यह कि तोड़ो फोड़ो पियो खाओ दूसरों का धन लूट लो इत्यादि वचन बोलने वाले और बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं श्रुति भी कहती है कि वे असुरों के रहने योग्य लोक प्रकाशहीन है इत्यादि ये पुनः श्रद्धाना भगवत श्रद्धा न भगवद्भक्तिलक्षण मोक्षमागे प्रवृत्ता परंतु जो श्रद्धा युक्त है और भगवत भक्ति रूप मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं वे महात्मास्तमा पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजंत मनसो ज्ञावा भूता महात्मा अक्षुद्रचित्ता ईश्वर पार्थ। दैवीं देवा प्रकृति सम सेवन्ते अनन्य आश्रिता अनन्य चित्ता अननचिता ज्ञावा भूतादीं भूतादीना प्राणीना च आदि कारण अव्यय ऐपाथ समदम दया श्रद्धा आदि देवों के स्वभाव का अवलंबन करने वाले उदारचित्त महात्मा भक्तजन मुझ ईश्वर को सब भूतों का अर्थात आकाशादि भूतों का और समस्त प्राणियों का भी आदि कारण जानकर एवं अविनाशी समझकर कर अनन्य मन से युक्त हुए भजते हैं अर्थात मेरा चिंतन किया करते हैं कथम किस प्रकार भजते हैं सततम करतो मतंत दृढ़व्रता नमस्यम भक्त उपासते सततम् सर्वदा भगवत ब्रह्मस्वूपर्तयनों यद्रिपसम दमदया हिंसादक्षण धर्म प्रयत चढ़ता दृढ़ंस्थि अचाचल्यम व्रत ये दृढ़व्रता नमस्य हृदय स्यम आत्मान भक्तिया नित्ययुक्ता संत उपासवंते वे दृढ़वती भक्त अर्थात जिनका निश्चय दृढ़ स्थिर अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा निरंतर ब्रह्मस्वरूप मुझ भगवान का कीर्तन करते हुए तथा इंद्रिय निग्रह सम दम दया और अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर प्रयत्न करते हुए एवं हृदय में वास करने वाले मुझ परमात्मा को भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिंतन करने में लगे रहकर मेरी उपासना सेवा करते रहते हैं ये केन केन प्रकारण उपासते इति उच्यते वे किस किस प्रकार से उपासना करते हैं सो कहते हैं ज्ञान यज्ञाप्यजनों मासते एक पृथक बहुधा विस्वतमुख ज्ञान यज्ञेन ज्ञानये भगवद विषय यज्ञः तेन पूजयन्तो माम् पूजय च अपि ची अन्याम् उपासना परित्यज्य उपासते तत एकत्वेन एव तत्च इति पर दर्शनेन परजंत उपासते कुछ ज्ञानी जन दूसरी उपासनाओं को छोड़कर भगवत विषय ज्ञान रूप यज्ञ से मेरा पूजन करते हुए उपासना किया करते हैं अर्थात परब्रह्म परमात्मा एक ही है ऐसे एकत्र रूप परमार्थ ज्ञान से पूजन करते हैं मेरी उपासना करते हैं आदित्य चंद्रादि भेदेन आदित्यचंद्रादिभेदेन एव भगवान विष्णु आदित्यादि आदित्यादिपेण अवस्थित इति उपासते और कोई कोई पृथक भाव से अर्थात आदित्य चंद्रमा आदि के भेद से इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं कि वही भगवान विष्णु सूर्य आदि के रूप में स्थित हुए हैं केचित बहुधा अवस्थितः अवस्थिता एव भगवान सर्वथमुखो विश्वमुखो विश्वरूपति तम विश्वरूपोमुखम बहुधा बहुप्रकारेण उपास तथा कितने ही भक्त ऐसा समझ कर कि वही सब ओर मुख वाले विश्वमूर्ति भगवान अनेक रूप से स्थित हो रहे हैं उन विश्व रूप विराट भगवान ही की विविध प्रकार से उपासना करते हैं यदि बहुत ही प्रकार उपास कथम ताम एव उपासह यदि भक्त लोग बहुत प्रकार से उपासना करते हैं तो आपकी ही उपासना कैसे करते हैं इस पर कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ सधा हम मंत्रोहमेवाज्यम अहमुत अहम श्रोत कर्म भेदः अहम एव अहज स्मार किं चहां अहम पितृभ्यो यदीये अहम औषधम सर्व्राणीभ तदधश शच्यम क्रतुश्रौतु और यज्ञ स्मार्थ कर्म विशेष भी, भी मैं ही हूँ तथा जो पितरों को दिया जाता है वह स्वधा नामक अन्न भी मैं ही हूँ सब प्राणियों से जो खाई जाती है उसका नाम औषध है वह औषध भी मैं ही हूँ अथवा इति स्वधाति सर्वप्राणी साधारणम अन्नम याद्योप याद्योपमार्थम भेषजम अथवा यो समझो कि सब प्राणियों का साधारण अन्न स्वधा है और व्याधि का नाश करने के लिए काम में ली जाने वाली भेषज औषध है मंत्रह अहम ये न पितृभ्यो देवताभ्य हबि दीयते अहम एव आज्यम हबिच अहम अग्नि यस्ते स अग्नि अहम एव अहम हुतम हवन कर्मचार तथा जिसके द्वारा देव और पितरों को हवि पहुँचाई जाती है वह मंत्र भी मैं ही हूँ इसके अतिरिक्त मैं ही आज्य हविघृृतहूँ जिसमें होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और मैं ही हवन रूप कर्म भी हूँ किं चथा पिताह जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रकार यजुरी वच पिता जनिता अहम अस जगत माता जनित्री धाता कर्मफलश्चर प्राणिभ्यो विधाता पितामह पिता पिता वेद्यम वेदितव्यम पवित्रम पावनम ओंकार यजुः एवं मैं ही इस जगत का उत्पन्न करने वाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा तो मैं ही प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला विधाता और पितामह अर्थात पिता का पिता हूँ तथा तो जानने के योग्य पवित्र करने वाला ओंकार ऋग्वेद साम और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ किंत तथा मि प्रभु साक्षी निवास शरण सुरहृद प्रभु प्रलयस्थ निधनम बीजम व्यय गति कर्मफल भरता पोष्टा प्रभु स्वामी साक्षी प्राणीनात निवासो यस्नो निवस शरण आर्ता नाम् प्रपन्ना आर्तिर सुपकारानपेक्ष सन उपकारी प्रभव उत्पत्ति जगत प्रलीयते प्रलीये इति गति कर्मफल भर्ता सबका पोषण करने वाला प्रभु सबका स्वामी प्राणियों के कर्म और अकर्म का साक्षी जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान शरण अर्थात शरण में आए हुए दुखियों का दुख दूर करने वाला सुहृत प्रत्युप का न चाहकर उपकार करने वाला प्रभव जगत की उत्पत्ति का कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रलय भी मैं ही हूँ तथा स्थानम अस्मिन निधानम निक्षेप कालांतरोपभोग्यम प्राणिना बीजम परोह कारण प्ररोहधर्मिणा अव्यय तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान प्राणियों के कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मों का भंडार रूप निदान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ अर्थात उत्पत्तिशील वस्तुओं की उत्पत्ति का अविनाशी कारण मैं ही हूँ याव संसार भावित्वाद अव्ययम नहि ही अबीजम किंचित परोहति नित्यम च प्ररोह दर्शनाद बीज संतति ही न व्यती इति गम्यते। जब तक संसार है तब तक उसका बीज भी अवश्य रहता है इसलिए बीज को अविनाशी कहा है क्योंकि बिना बीज के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है इससे यह जाना जाता है कि बीज की परंपरा का नाश नहीं होता